संक्षिप्त महाभारत वन पर्व धुंधु का वध युधिष्ठिर ने पूछा मुनिवर ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आज तक नहीं सुना वह दैत्य कौन था उसका कुछ परिचय दीजिए मार्कंडे जी बोले महाराज धुंधु मधु कैटभ का पुत्र था एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा वह बोला मैं तो यही वर्म चाहता हूं कि देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और सर्प इनमें से किसी के हाथ से भी मेरी मृत्यु ना हो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा जा ऐसा ही होगा उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया तभी से वह उत्तंक के आश्रम के पास अपने श्वास से आग की छिनगारियाँ छोड़ता हुआ रेती में रहने लगा राजा बृहदास्व के वन चले जाने के बाद उनका पुत्र कुबलयाश्व उत्तंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहाँ जा पहुँचा इक्कीस हजार तो केवल उसके पुत्रों की सेना थी उत्तंक के अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए राजा कुबल्याश्व में अपना तेज स्थापित कर दिया कुबल्याश्व जो ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा आकाश में उच्च स्वर से यह आवाज़ गूंज उठी कि यह राजा कोल्यास्व स्वयं अवध्य रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधमार नाम से विख्यात होगा देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की बिना बजाए ही देवताओं की धुंदुमियाँ बज उठी ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगे भगवान विष्णु के तेज से बढ़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा सात दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दैत्य दिखाई पड़ा बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छिपा हुआ था जो प्रकट होने पर अपने तेज से देदीप्यमान होने लगा मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहे हो धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेर कर सो रहा था क्योलास् के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण गदा मूसल पट्टी परिघ और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भरकर उठा और उनके चलाए हुए तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों को निगल गया इसके बाद वह मुख्य संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटे उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था यह एक अद्भुत सी बात हो गई जब सभी राजकुमार धुंध की क्रोधाग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाय दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जग कर सावधान हो गया तब महातेजस्वी राजा कुवल्यास उसकी ओर बढ़ा उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया इस प्रकार योगी कुवल्यास ने योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर डाला धुंधु को मारने के कारण वह धुंध नाम से प्रसिद्ध हुआ इस युद्ध में राजा कुवल्यास केवल के तीन पुत्र बज गए थे दृढ़ाश्व कपिलाश्व और चंद्राश्व इन तीनों से ही इच्छुआकुवंश की परंपरा आगे तक चली